द्वितीय भाग आध्यात्मिक साधना पद्धति अध्याय अठारह ज्ञान भक्ति योग समन्वय साधना आरंभ करने से पूर्व विषय में संबंधित कुछ अंश मैं श्री रामकृष्ण वचनामृत से पढ़ना चाहूंगा श्री रामकृष्ण तुम मिट्टी की मूर्ति की पूजा की बात कहते थे यदि मिट्टी की ही हो तो भी उस पूजा की जरूरत है देखो सब प्रकार की पूजाओं की योजना ईश्वर ने ही की है जिनका यह संसार है उन्होंने ही यह सब किया है जो जैसा अधिकारी है उसके लिए वैसा ही अनुष्ठान ईश्वर ने किया है मास्टर विनीत भाव से ईश्वर में मन किस तरह लगे श्री राम रामकृष्ण सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए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 माता पिता स्त्री पुत्र आदि सबके साथ रहते हुए सबकी सेवा करनी चाहिए परंतु मन में इस ज्ञान को दृढ़ रखना चाहिए कि ये हमारे कोई नहीं है मास्टर क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं श्री रामकृष्ण हाँ हो सकते हैं बीच बीच में एकांतवास उनका नाम गुणगान और वस्तु विचार करने से ईश्वर के दर्शन होते हैं उपर्युक्त अंश में श्री रामकृष्ण ने योग और वेदांत भक्ति और ज्ञान तथा कर्म और उपासना के समन्वय की साधना पद्धति की मूल बातें कह दी है आधुनिक युग के लिए यह मार्ग सबसे उपयुक्त है इस साधना पद्धति में उपासना प्रार्थना ध्यान विचार सेवा सभी के लिए स्थान है ज्ञान योग नामक आत्मविचार की साधना चुने हुए कुछ लोगों द्वारा ही सफलतापूर्वक की जा सकती है अन्य सभी के लिए समन्वयात्मक मार्ग सबसे आसान है श्री रामकृष्ण के महान शिष्यों के चरणों में बैठकर हमने इसी समन्वित मार्ग की शिक्षा प्राप्त की है प्रारंभिक अनुशासन की आवश्यकता महापुरुषों ने सर्वप्रथम हमें नैतिक जीवन यापन करने के सर्वाधिक महत्व की शिक्षा दी है साधना के साथ ही साथ नैतिक जीवन यापन भी किया जाना चाहिए सांसारिक मामलों की तरह आध्यात्मिक जीवन में भी योजनाबद्ध अभ्यास आवश्यक है हमें प्रारंभिक तैयारी करने में समर्थ होना चाहिए जिससे हम आध्यात्मिक पथ के अनुसरण का सही मनोभाव बना सकें श्री रामकृष्ण के एक महान शिष्य थे संत दुर्गाचरण नाग जो नाग महाशय कहलाते थे उनके पिता उनके प्रति अत्यधिक आसक्त थे लेकिन वे बहुत जप किया करते थे एक बार किसी ने उनसे कहा आपके पिता बड़े भक्त हैं इस पर नाग महाशय ने उत्तर दिया उन्हें क्या मिलेगा वे मुझ में बहुत अधिक आसक्त हैं लंगर डाली नाव आगे नहीं बढ़ती इस कहावत के पीछे एक कहानी है एक चांदनी रात में कुछ शराबियों ने नौका विहार की ठानी वे घाट में पहुँचे एक नौका किराए पर ली और पतवार थाम नौका खेने लगे वे रात भर नौका खेते ही रहे प्रातःकाल नशा उतर जाने पर उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे एक इंच भी नहीं बढ़े थे वे एक दूसरे से पूछने लगे क्या हुआ क्या बात है वे लंगर उठाना भूल गए थे मैं हरदम लोगों को शिकायत करते सुना सुनता हूँ हम साधना करते हैं पर कोई प्रगति नहीं होती उत्तर यह कि साधना के समय क्या तुम कम से कम कुछ हद तक मन को सांसारिक बातों से मुक्त कर अपने शुद्ध मन को भगवान में लगा पाते हो बस यही बात है सभी पथों में प्रशिक्षण की आवश्यकता है तुम में से कुछ लोगों ने स्वामी विवेकानंद को ज्ञान योग, योग कर्म योग और भक्ति योग नामक पुस्तकें पढ़ी होगी किसी भी मार्ग का अनुसरण क्यों न करो उसमें अनुशासन उचित प्रशिक्षण और सही मनोवृत्ति की आवश्यकता होती है यदि मन अनुशासित हो और सही मनोभाव निर्मित हो गया तो साधना में शीघ्र सफलता प्राप्त होती है हमारी समस्या यह है कि हम सांसारिक विषयों में तो सुव्यवस्थित भले ही रहें लेकिन आध्यात्मिक विषयों में हम बच्चों के समान अव्यवस्थित और आवेग प्रमण रहते हैं मैंने वयस्कों और उच्च पदाधिकारियों को बच्चों के समान बातें करते देखा है सर्वप्रथम एक परिपक्व व्यक्तित्व का गठन आवश्यक है हम में से अधिकांश व्यक्तित्व हैं पर हमारा व्यक्तित्व नहीं है हम व्यक्तित्व हैं लेकिन हमारी कोई वैयक्तिक सत्ता नहीं है नैतिक साधना कर्तव्य पालन निमित ध्यान जब के द्वारा एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व का गठन करना होगा तभी हमारी साधना फलप्रद हो सकती है तब हमारे जप और ध्यान महान आनंद प्रदान करेंगे मैं पुनः कहता हूँ सभी योगों सभी पथों में कठोर अनुशासन आवश्यक है यदि मैं कर्म योग का अनुसरण करूँ तो मेरा मन पूर्णतः शांत होना चाहिए मुझे सांसारिक वस्तुओं और कर्म फल से अनासक्त होना चाहिए यदि मैं भक्ति योग का अवलंबन करूँ तो मुझमें ईश्वर के प्रति पूर्ण शरणागति का भाव होना चाहिए साथ ही मुझमें भगवान के लिए तीव्र व्याकुलता होनी चाहिए ऐसी आध्यात्मिक क्षुधा जो किसी भी सांसारिक वस्तु से शांत न की जा सके प्रार्थना जप ध्यान और अंततोगत्वा भगवत संस्पर्श के द्वारा साधक अपनी पिपाशा शांत करके भगवत साक्षात्कार में परम शांति और आनंद प्राप्त करता है बहुत से लोग ज्ञान योग की साधना करना चाहते हैं लेकिन इसमें मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना पड़ता है कि वह ऐसा चरम आत्मविश्लेषण कर सके मैं देह नहीं हूँ मैं मन नहीं हूँ मैं अहंकार या इंद्रियों इंद्रिया नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ इसलिए ज्ञान मार्ग के आचार्य कुछ प्रारंभिक साधनाएँ बताते हैं साधक में यहलोक और परलोक के समस्त भोगों के प्रति वैराग्य होना चाहिए और नित्यानित्य विवेक की क्षमता होनी चाहिए साथ ही उसमें इंद्रिय और मन का महान संयम परमात्मा में श्रद्धा प्रतीक्षा और एकाग्रता की क्षमता होनी चाहिए और सर्वोपरि उसमें तीव्र मुखक्षा होनी चाहिए बहुत से लोग कहते हैं ओह मैं मन को एकाग्र करने में समर्थ नहीं हूँ मैं जानता हूँ कि उनका मन पर्याप्त शुद्ध नहीं है अतः मैं उनसे कहता हूँ यह अच्छा ही है कि तुम्हारा मन एकाग्र नहीं होता यदि अशुद्ध मन एकाग्र हो जाए तो वह एक बम के समान विस्फोटक हो जाता है क्रुद्ध होने पर अथवा ईर्ष्या या द्वेषपूर्ण होने पर क्या हमारा मन एकाग्र नहीं हो जाता ऐसी एकाग्रता किस काम की वस्तुतः वह तो हानिकारक है तात्पर्य यह कि कुछ मात्रा में प्रारंभिक अनुशासन आवश्यक है पातंजल योगशास्त्र के आठ अंग हैं इन अनुशासनों का सुनियोजित रूप से अभ्यास करना पड़ता है आध्यात्मिक जीवन में अचानक प्रतिष्ठित नहीं हुआ जा सकता ईश्वर के लिए व्याकुलता श्री रामकृष्ण वचनामृत में श्री राम कृष्ण बारम्बार कहते हैं तुम्हें व्याकुलता होनी चाहिए आध्यात्मिक व्याकुलता भूख के समान है जब लोग मुझसे पूछते हैं मैं ध्यान क्यों करूं? तो मैं उल्टे उनसे कहता हूँ तुम क्यों ध्यान करोगे मत करो यदि तुम में व्याकुलता होती तो तुम ऐसा मूर्खतापूर्व पूर्वक मूर्खतापूर्ण प्रश्न नहीं पूछते वास्तविक आध्यात्मिक क्षुधा होने पर तुम भगवान से प्रार्थना किए बिना उनका चिंतन किए बिना उनका नाम लिए बिना उनकी महिमा का ध्यान किए बिना रह नहीं सकते इस क्षुधा को जगाना है और जगाकर बनाए रखना है नियमित साधना करने पर ही यह संभव है तुम देह के भौतिक आहार से पुष्ट करते हो मन को स्वाध्याय और विचारों से पुष्ट करते हो लेकिन तुम्हारी आत्मा प्राचुर्य के बीच भूखी रह जाती है क्या तुम्हें यह भूख महसूस नहीं होती जीवात्मा परमात्मा के लिए ललायित है वह अनंत सच्चिदानंद का साक्षात्कार करने के लिए व्याकुल है लेकिन हम उसकी इस लालसा को संतुष्ट नहीं करते परंतु इसका प्रयत्न करते ही हमारे जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ हो जाता है श्री रामकृष्ण ने यह भी कहा है कि सत्संग आवश्यक है ऐसे लोगों का संग जो साधना करते हों जो हमें साधना में बल प्रदान करें जिनमें परमात्मा की ज्योति कुछ मात्रा में प्रतिबिंबित होती हो तथा जो अपने व्यक्तिगत दृष्टान से हमें शिक्षा प्रदान करे सर्वोपरि उनके सान्निध्य में हमें भगवान के लिए व्याकुलता पैदा होती है यहाँ एक बड़ी समस्या हमारे सम्मुख आती है अपवित्र मन संसार की वस्तुओं की ओर दौड़ता है शुद्ध मन स्वभावतः ईश्वर की महिमा को प्रतिबिंबित करता है उनकी ओर अग्रसर होता है उनका ध्यान करता है और उनके दिव्य सानिध्य प्रेम और आनंद का अनुभव करने का प्रयत्न करता है तो मन को शुद्ध कैसे करें सर्वप्रथम अपवित्र विचार अपवित्र भावनाओं और अपवित्र कर्मों को संभव दूर करने का प्रयत्न करो अच्छे विचार सोचो अच्छी भावनाएं उठाओ और शुभ कर्म करो यह प्रथम सीढ़ी है हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम आत्मा हैं इस आत्मा ने जीवन के विश्व नाटक में अभिनय के लिए एक मानव व्यक्तित्व का चोरा पहन रखा है हमें जो भी भूमिका मिले उसे अच्छी तरह निभाना चाहिए इसका अर्थ यह है कि हमें जीवन के कर्तव्य कर्मों को अनासक्त भाव से भगवत सेवा के रूप में करना चाहिए लेकिन नैतिक आचरण और कर्तव्य पालन चित्त शुद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है हमें ईश्वर का ध्यान करना होगा उनसे प्रार्थना करनी होगी जो पवित्रता ज्ञान भक्ति करुणा प्रेम और आनंद का अनंत उद्गम है